भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरुओ के अमृत प्रवचन ऐस धम्बो सन प्रवचन नंबर 107 सौ भाग एक भिक्षु पर मोहित स्त्री प्रथम दृश्य भगवान जेतवन में विहरते थे एक तरुण भिक्षु पर एक स्त्री मोहित होकर उसे ग्रस्त बनाने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन दी वह भिक्षु अंततः उसकी बातों में आकर चीवर छोड़कर ग्रस्त हो जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान यह सब चुपचाप देखते रहे थे जब युवक गिरने को ही हो गया तब उन्होंने उसे पास बुलाया और कहा स्मृति को संभाल होश को जगा पागल ऐसे ही तो पूर्व में भी तू गिरा है और बार बार पस्ताया है अब फिर वही भूलों से कुछ सीख स्मृति को संभाल और तब उन्होंने यह दो गाथाएं कही वित जंतुनो तिव्य रागस सुभान उपस्नो भीहा ढती ऐसो खो दलहम करोति ती बंधनम वितकूभ पसमें चाहो रतो अशुभम भाव सदा सतो ऐसो व्याति कहिनी ऐसे मार बंधनम जो मनुष्य संदेह से मथित है और तीव्र राग से युक्त है सुभि शुभ देखने वाला है उसकी तृष्णा और भी बढ़ती और वह अपने लिए और भी दृढ़ बंधन बनाता है जो मनुष्य संदेह के शांत हो जाने में रत है सदा सचेत रहकर जो अशुभ की भावना करता है वह मार के बंधन को छिन्न करेगा और तृष्णा का विनाश करेगा इसके पहले की हम गाथाओं में उतरे इस परिस्थिति को ठीक से समझ लें ये परिस्थितियां मनुष्य के मन की ही परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों में मनुष्य के मन में उठने वाले संवेगों का ही विश्लेषण है एक तरण भिक्षु पर एक स्त्री मोहित हो गई ऐसा अक्सर हो जाता है जितना दुर्लभ हो व्यक्ति उतना ही आकर्षक हो जाता है सं्यस्त व्यक्ति अक्सर आकर्षण का कारण बन जाता है स्त्रियों के पीछे तुम भागो तो वे तुमसे बचती तुम स्त्रियों से, से भागो तो वे तुम्हारा पीछा करती यही बात पुरुष के संबंध में भी सच है स्त्री अगर पुरुष से भागने लगे तो पुरुष उसका पीछा करता है स्त्री अगर पुरुष के पीछे चलने लगे तो पुरुष उससे भागने लगता है मनुष्य का मन बड़े द्वंद्व से भरा है एक हमेशा पीछा करेगा और एक हमेशा भागता हुआ रहेगा ऐसे आकर्षण कायम रहता है प्रकृति की बड़ी गहन रचना है जो मिल जाए उसमें आकर्षण समाप्त हो जाता है जो न मिले तो आकर्षण बना रहता है स्त्रियों का आकर्षण उसी मात्रा में ज्यादा होगा जिस मात्रा में उनका पाना कठिन हो पुरुषों का आकर्षण भी उसी मात्रा में ज्यादा होगा जिस मात्रा में उन तक पहुंचना करीब करीब असंभव हो असंभव से प्रेम कभी मरता नहीं संभव से प्रेम मर जाता है क्योंकि जो मिला उसमें आकर्षण समाप्त हुआ है जो न मिले न मिले उसमें ही आकर्षण होता है सं्यस्त व्यक्ति अक्सर सदियों से स्त्रियों का आकर्षण हो गए इस भिक्षु पर युवा भिक्षु पर एक स्त्री मोहित हो गई और सन्यासी पर मोहित हो जाने का एक कारण अन्य भी है सन्यास में एक तरह का सौंदर्य है जो संसारी में नहीं हो सकता संसार को छोड़ के जो हटता है उसके संसार को छोड़कर हटने में ही वह विशिष्ट हो गया असाधारण हो गया जो ध्यान में लगता है उसके भीतर एक प्रसाद का जन्म होता है एक तो देह सौंदर्य का है एक देह से पार सौंदर्य और भी है आत्मा का सौंदर्य और जिसकी आत्मा का सौंदर्य थोड़ा सा भी खिलने लगे उसकी देह कुरूप भी हो तो भी कुरूप मालूम नहीं होगी जैसे बुझा दिया तो तुम्हें दिया दिखाई पड़ता है फिर जल गया दिया ज्योतिर में हो गया तो ज्योति दिखाई पड़ने लगती फिर दिए को कौन देखता है फिर दिया सुंदर है या नहीं यह बात गौण हो जाती दिया सुंदर है या नहीं तब तक बात बड़ी महत्वपूर्ण रहती जब तक दिया बुझा हो क्योंकि दिया ही है और तो कुछ है ही नहीं जैसे ही दिया जला ज्योति का अवतरण हुआ अब कौन दिए की चिंता करता है ऐसी ही घटना सन्यासी को भी घटती संसारी के पास तो देह मात्र मिट्टी का दिया है ज्योति अभी जगी नहीं सन्यासी की ज्योति जगनी शुरू होती उस ज्योति के अवतरण पर दिया गौण हो जाता है महत्वपूर्ण आ गया तो स्वभावता जो गैर महत्वपूर्ण है गौण हो गया मालिक आ जाए तो नौकर गौण हो जाता है मालिक न हो तो नौकर ही मालिक जैसा मालूम पड़ता है सन्यास में एक आकर्षण और भी है इसलिए भीतर का आकर्षण है संन्यासी एक आंतरिक सौंदर्य से दीप्त हो जाता है एक आभा मंडल उसे घेर लेता है और ध्यान रहे जैसा मैं निरंतर तुमसे कहा हूं मनुष्य वस्तुतः शाश्वत की खोज में ही प्रेम में पड़ता है तुम जब किसी स्त्री के प्रेम में पड़ते, या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ते, तो ऊपर से तो ऐसा ही दिखता है कि इस स्त्री के प्रेम में पड़ रहे इस पुरुष के प्रेम में पड़ रहे लेकिन अगर ठीक विश्लेषण करो अपनी मनोदशा का तो तुम्हें इस स्त्री में कुछ शाश्वत की झलक मिली इसलिए इस पुरुष में तुम्हें सनातन का कोई स्वर सुनाई पड़ा इसलिए इस स्त्री की आंखों में तुम्हें कुछ बात दिखाई पड़ी जो आंखों के पार की है इसके सौंदर्य में भनक मिली तुम्हें परमात्मा की तो संसारी में तो बहुत धीमी ध्वनि होती परमात्मा की हजार परतों में दबी होती सन्यासी का अर्थ यही कि जिसने परतें उघाड़नी शुरू कर दी और जिसका संगीत धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगा उसके पास जाओगे तो उसके अंतरतम के संगीत में मोहित हो ही जाओगे यह बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि मनुष्य का प्रेम वस्तुतः परमात्मा के लिए जब तुम किसी के देह में भी उलझ जाते हो तब भी तुम परमात्मा की ही खोज में उलझते हो इसलिए हर बार देह में उलझ के पछताते हो क्योंकि जो सोचा था वह तो मिलता नहीं और जो मिलता है वह सोचा नहीं था सोचा तो था कि विराट मिलेगा कम से कम विराट का द्वार मिलेगा लेकिन जो मिलता है वह दीवार है जो मिलता है वह क्षणभंगुर है जब तुम फूल के सौंदर्य में अवाक खड़े रह जाते हो तब ये क्षणभंगुरर फूल के सौंदर्य में तुम अवाक नहीं हुए हो इस क्षण में कोई किरण दिखाई पड़ी है जो क्षण नहीं इस क्षण पर कोई आभा उतरी जो अनंत है शाश्वत है यह क्षण उस शाश्वत आभा से दीप्त हो उठा है इसलिए क्षण में भी आकर्षण है आभा उड़ जाएगी सांझ फूल गिर जाएगा झरके धूल में फिर तुम ऐसे प्रेम ना करोगे जब युवा होते हैं लोग तब परमात्मा की झलक बड़ी साफ होती फिर जैसे जैसे वृद्ध होने लगते हैं देह जड़ होने लगती है देह मरने के करीब आने लगती है वैसे वैसे परमात्मा की झलक कम होने लगती है इसलिए यौवन का आकर्षण है सन्यासी का आकर्षण और भी ज्यादा क्योंकि सन्यासी सदा युवा है इसलिए तुमने देखा हमने बुद्ध महावीर कृष्ण राम की कोई वृद्धावस्था की मूर्तियां नहीं बनाई उनका कोई चित्र नहीं है हमारे पास बूढ़े तो वे जरूर हुए थे नियम किसी की चिंता नहीं करता राम भी बूढ़े हुए कृष्ण भी बूढ़े हुए बुद्ध और महावीर भी बूढ़े हुए लेकिन हमने उनके बुढ़ापे के चित्र नहीं बनाए क्योंकि हमने उनमें पाया कि क्षण गौण था शाश्वत प्रधान था हमने उनमें एक ऐसा यौवन देखा जो कभी कुमलाता नहीं हमने उनकी देह की चिंता नहीं की क्योंकि दिए की कौन फिक्र करता है जब रोशनी उतरा है हमने उनके भीतर की रोशनी की फिक्र की साधारण जन के पास तो रोशनी नहीं दिया ही सब कुछ है इसे तुम ख्याल करना इस तथ्य के तुम करीब कई बार आओगे सन्यासी में जो तुम्हें आकर्षण मालूम होता है उसके प्रति झुक जाने का जो भाव होता है उसके प्रेम में पग जाने की जो आकांक्षा होती है वो इसीलिए है। छुद्र कारण चाहे दिखाई पड़ते हों, लेकिन हर छुद्रता के भीतर विराट छुपा है अगर कणकण में परमात्मा है तो छुद्रता में भी विराट है एक भिक्षु पर बुद्ध के एक स्त्री मोहित होकर उसे ग्रस्त बनाने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन थी दूसरी मन की बात समझो अब ये स्त्री प्रभावित हुई है वस्तुतः इसके सन्यास के सौंदर्य से और बनाना चाहती इसे ग्रस्त जैसे ही ग्रस्त हो जाएगा ये सौंदर्य खत्म हो जाए इसलिए अक्सर हम अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते वो हमें दिखाई नहीं पड़ता हम वही कर लेते हैं जिससे हमारा बनाया हुआ मंदिर गिर जाएगा तुम्हे एक स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ता है क्योंकि वह अभी स्वतंत्र है हवा की तरंग की तरह तुम्हारे बंधन में नहीं उसकी स्वतंत्रता में ही उसका अल्हड़पन है फिर तुमने उसको बांधा विवाह में कानून में घर में लाके बंद कर दिया अब तुम्हारा उसमें रस कम होने लगे तो आश्चर्य नहीं क्योंकि तुम्हारे रस का एक बुनियादी कारण था उसका आल्हड़पन उसकी मुक्ति उसका सौंदर्य उसकी स्वतंत्रता में था जैसे तुमने आकाश में उड़ते एक पक्षी को देखा और तुम आकर्षित हो गए फिर तुम उस पक्षी को बांधे पकड़े चाहे सोने के पिंजरे में लाकर रखो लेकिन आकाश में उड़ता हुआ पक्षी बात ही और सोने के पिंजरे में बैठा पक्षी बात ही और ये दो अलग पक्षी हो गए ये एक ही पक्षी नहीं है अब तुम्हें पिंजड़े में बंद इस पक्षी में वो रस नहीं मालूम होता जो जब उसने पंख फैलाए थे सूरज की तरफ तब मालूम हुआ था तुमने अपने हाथ से हत्या कर दी एक गुलाब का फूल खेला खूब सुंदर था तुम जल्दी से तोड़ लिए थोड़ी देर में तुम्हारे हाथ में कुमला जाएगा थोड़ी देर में तुम रास्ते के किनारे फेंक के अपने मार्ग पर चले जाओगे क्या हुआ सुंदर था फूल अपूर्व सुंदर था लेकिन उसके सौंदर्य में जो जीवंतता थी वो तुम्हारे तोड़ने में ही नष्ट हो गई जो व्यक्ति फूलों को प्रेम करता है तोड़ेगा नहीं जो व्यक्ति किसी को प्रेम करता है स्त्री हो या पुरुष उस पर बंधन ना डालेगा जो किसी पक्षी को प्रेम करता है वह पिंजड़ों में उसे बंद नहीं करेगा लेकिन अक्सर हम यही करते आदमी ऐसा मूड है अपने आनंद को अपने ही हाथों नष्ट कर लेता तुम देखना अपने जीवन में तुम रोज रोज इसके प्रमाण पाओगे इसलिए मैं कहता हूं ये छोटी चुट छोटी कहानियां बड़ी अर्थपूर्ण हैं इनके भीतर मनुष्य का पूरा का पूरा मनोविज्ञान छिपा है यह स्त्री आकर्षित हो गई दुनिया में इतने लोग हैं एक सन्यासी पर आकर्षित होने की जरूरत क्या कोई लोगों की कमी है जो संसार छोड़ के चला गया हो उसे क्षमा करो उसे जाने दो जो अपने भीतर डूब रहा है उसे मत खींचो बाहर लेकिन नहीं जो अपने भीतर डूब रहा है उसमें अपूर्व आकर्षण मालूम होता है उसकी गहराई बढ़ जाती उसके व्यक्तित्व में एक गरिमा आ जाती उसमें कुछ जुड़ जाता है जो संसार से बाहर का है उसमें पारलौकिक की थोड़ी सी छवि उतर आती मगर तब यह स्त्री उसे प्रलोभन देने लगी कि क्यों भटकता है क्यों भीख मांगते हो मैं तो हूं सब सुविधा है सब संपन्नता है महल है धन है सब तुम्हारा है तुम द्वार द्वार भीख मांगो मुझे बड़ा कष्ट होता तुम आ जाओ मेरे पास हम विवाहित होंगे और जैसा कहानियों में होता है विवाह हो गया फिर सदा सुखी रहेंगे कहानियों में होता है ऐसा या फिल्मों में होता है फिल्म खत्म हो जाती है अक्सर सहनाई बज रही बाजे बज रहे विवाह हो रहा फिल्म खत्म क्योंकि उसके बाद फिर दोनों सुख से रहने लगे जिंदगी महालत हालत उल्टी उसके बाद ही दुख शुरू होता है सहनाई के बाद पहले सहनाई बजती फिर दुख बजता विवाह के बाद जीवन में दुख की शुरुआत है जब एक व्यक्ति सुखी नहीं हो सका अकेले में तो दो दुखी मिलकर दुख को दुगना करेंगे बहुगुना करेंगे कम नहीं कर सकते दो बीमारियां जुड़ गईं, दुगनी हो गई या अनंतगुनी हो जाएंगी, गुणनफल हो जाएगा मगर कम नहीं हो सकती अकेला आदमी जरूर थोड़ा दुखी होता है क्योंकि अकेला होता मगर विवाहित आदमी का दुख का उसको कुछ भी पता नहीं सभी विवाहित लोग पछताते हैं कि अकेले ही क्यों ना रह गए मगर अब बड़ी देर हो चुकी अब अकेले होने का उपाय नहीं सब अविवाहित चिंता करते हैं कि कब तक अविवाहित रहना कब तक अकेले रहना यह दुनिया बड़ी अजीब है यहां अविवाहित विवाह की सोचता है यहां विवाहित अविवाह की सोचता है यहां जो जहां है वही नहीं रहना चाहता कहीं और होना चाहता है कोई कहीं सुखी नहीं है कहीं और सुख होगा कहीं और ही हो सकता है यहां तो निश्चित ही नहीं है तुम जहां हो वहां सुख नहीं और जो व्यक्ति सुख चाहता है उसे वहीं सुखी होना पड़ता है जहां है सन्यास की यही अर्थवत्ता है सन्यास का अर्थ है इस सुखी जैसे है उसमें सुखी जहां है वहां सुखी अन्य था कि मांग का न होना ही तृष्णा का विसर्जन है इसलिए सन्यासी में एक अपूर्व सुख झलकने लगता है उसकी आंखों में एक शांति झलकने लगती उसके पास भी बैठोगे तो उसकी शांति तुम्हें छुएगी उसकी शांति तुमसे दुलार करेगी उसकी शांति तुम्हारे आसपास बहेगी ये स्त्री इस सन्यासी के मुंह में पड़ गई उसे सब तरह के प्रलोभन देने लगी धन था उसके पास पद था उसके पास महल था उसके पास वो कहती होगी कि तुम्हें मैं इतना प्रेम करती तुम्हारे पैर दबाऊंगी तुम मेरे मालिक तुम मेरे स्वामी तुम क्यों भीख मांगो क्यों नंगे पैर रास्तों पर भटको ये महल तुम्हारा ये सब तुम्हारा तुम यहां आ जाओ जैसे कोई पक्षी को खुले आकाश के पक्षी को कहे इस पिंजड़े में सब सुविधा है यहां कभी भूखे ना मरोगे रोज रोज खोजने भोजन को जाना ना पड़ेगा और फिर देखते हो सोने का पिंजड़ा है फिर देखते हो इस पर हीरे जवर जड़े ऐसा पिंजरा दुनिया में दूसरा नहीं तुम आ जाओ भीतर मुझे द्वार बंद कर देने दो एक बार तुम इसमें आ गए तुम सदा निश्चिंत रहोगे सुरक्षित रहोगे इस पिंजड़े का बीमा कराया हुआ है और शायद पक्षियों में भी आदमी जैसी बुद्धि होती तो वे भी स्वीकार कर लेते वे अपने से स्वीकार नहीं करते जबरदस्ती उन्हें पिंजरे में बंद कर दो एक बात लेकिन आदमी बुद्धिमान है आदमी सोचता हजार बातें। इस युवक ने सोचा होगा आज तो जवान हूं तो भीख मांग लेता कल बूढ़ा हो जाऊंगा फिर खैर बुद्ध बूढ़े हो गए हैं इनको अभी भी भीख भी मिल जाती ये राजपुत्र है मैं कोई राजपुत्र तो हूं नहीं फिर बुद्ध महिमाशाली हैं, इनके वचन में अमृत मैं तो साधारण जन फिर आज तो बुद्ध है तो इनके पीछे छाया की तरह चलता हूं सुख है सुविधा है सब ठीक हो जाता कल बुद्ध मर जाएंगे फिर ऐसी हजार चिंताएं जिससे तुम्हें पकड़ती हूं उसे पकड़ी होंगी हजार विचारों से आए होंगे कभी बीमार होंगे कभी बूढ़ा होगा फिर कौन मेरी चिंता करेगा फिर कौन मुझे भोजन देगा कौन मेरे पैर दबाएगा यह सुंदर प्यारी स्त्री सब समर्पित करने को राजी है इसका समर्पण तो देखो इसका त्याग तो देखो इसका प्रेम तो देखो ऐसे बहुत बहुत प्रलेभन उसके मन में पड़े होंगे और बहुत तरंगें उसके मन में उठी होंगी बुद्ध चुपचाप देखते रहे थे सदगुरु तभी रोकता है जब तुम अपने से न रुक पाओ जब तक तुम अपने से रुक सकते हो सदगुरु ना रोकेगा क्योंकि सदगुरु का आत्यंतिक अर्थ यही है कि तुम्हें जितनी स्वतंत्रता दी जा सके दी जाए स्वतंत्रता में निश्चित ही गिरने की स्वतंत्रता भी संभले थे ऐसी तो कोई स्वतंत्रता हो नहीं सकती जिसमें हम कहें ऊपर चढ़ो तो स्वतंत्र गिरो तो स्वतंत्र नहीं स्वतंत्रता तो दोनों की होती शुभ की अशुभ की और बुद्ध ने परिपूर्ण स्वतंत्रता दी थी अपने भिक्षुओं को वे अपूर्व सदगुरु थे वे देखते रहे देखते रहे कई कारणों से एक तो हर छोटी छोटी बात में बाधा देनी उचित नहीं और हर छोटी छोटी बात में बाधा जीता है तो व्यक्ति का विकास रुकता है उसे सोचने दो उसे चिंतन करने दो उसे गुजरने दो परेशानियों से उसे, उसे चुनौतियों का सामना करने दो जैसे मां देखती रहती अपने बच्चों को कि वो चल रहा है खड़ा हो रहा एक नजर से ध्यान रखती अपने काम में भी लगी रहती ऐसा भी ज्यादा ध्यान नहीं देती कि बच्चों को ऐसा लगे मां 24 घंटे उसके पीछे पड़ी पर देखती रहती चुपचाप कहीं गिर ना जाए कहीं आंगन से नीचे ना उतर जाए कहीं सड़क पर ना चला जाए कहीं आग के पास न पहुंच जाए कुछ खतरा न हो जाए और तब तक देखती रहती है जब तक कि खतरा होने के ही करीब न पहुंच जाए अन्यथा चुपचाप रहती चलने फिरने देती नहीं तो बच्चा चलेगा कैसे खड़ा कैसे होगा जीवन के योग्य कैसे बनेगा ऐसा ही सदगुरु है बुद्ध देखते रहे सब पता है क्या हो रहा है इस युवक के मन में कैसी चिंताएं चल रही हैं कैसे कैसे प्रलोभन से पकड़ रहे हैं यह पिंजड़े में जाने को किस तरह आतुर हुआ जा रहा है लेकिन बुद्ध इस आसा में रुके कि यह अपने से रुक जाए तो महाशुभ क्योंकि जब तुम अपने से रुकते हो तब तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती जब कोई तुम्हें रोक लेता है तो क्रांति नहीं घटित होती जब तुम अपने से रुकते हो तो तुम्हारा बोध बढ़ता है जब तुम अपने से एक भूल से बचते हो तो तुम्हारे जीवन में ऊंचाई आती तुम पहाड़ थोड़ा और ऊपर चढ़ गए जब कोई दूसरा तुम्हारा हाथ को पकड़ के सहारा देके ऊंचा चढ़ा देता है, ऊंचाई पे तो पहुंच जाते हो लेकिन ये ऊंचाई उधार होती और सदगुरु नहीं चाहता कि शिष्यों की ऊंचाई उधार हो बुद्ध ने कहा है बुद्ध पुरुष तो केवल इशारा करते हैं, चलना तो तुम्ही को पड़ता है इसलिए जब मजबूरी हो जाती तभी अत्यंत विवस अवस्था में सदगुरु टोकता है फिर भी टोकना टोकने जैसा नहीं होता बुद्ध ने उससे यह नहीं कहा कि तू ऐसा मत कर कोई आदेश नहीं दिया आज्ञा नहीं दी कि पाप में पड़ेगा नरक जाएगा ऐसा मत कर उसे भयभीत भी नहीं किया सिर्फ होश संभालने के लिए थोड़ी सी चेतावनी थी कि थोड़ा जाग फिर जाग के भी तुझे ऐसा ही लगे करना तो जरूर कर क्योंकि मैं कौन हूं तुझे रोकने वाला तेरी जिंदगी तेरी तेरा भविष्य तेरा तेरी नीयति तेरी लेकिन तुझे प्रेम करता हूं इतनी चेतावनी मेरी तरफ से इतनी सलाह मेरी तरफ से ले तो ठीक ना ले तो तेरी मर्जी वह भिक्षु धीरे धीरे अंततः उसकी बातों में आके चीवर छोड़कर ग्रस्त हो जाने के लिए तैयार हो गया अंततः शब्द पर ध्यान देना उसने बहुत देर तक लड़ाई की बहुत अपने को रोकना चाह ऐसे जल्दी राजी नहीं हो गए एकदम से राजी नहीं हो गए स्त्री ने पुकारा और चल नहीं पड़ा उसके पीछे जद्दोजहद की सब तरह से अपने को संभालने की कोशिश की इसलिए बुद्ध और भी चुप रहे देखते थे कि वो कोशिश में लगा है अपने से संभालने की कोशिश में लगा है बचने की चेष्टा जारी काश अपने से बच जाए तो वे कभी न बोले होते अपने से रुक गया होता तो बुद्ध ने यह वचन ना कहे होते यह गाथाएं पैदा ना हुई होती अंततः नहीं रोक पाया प्रलोभन और वासना प्रगाढ़ हो गई सुरक्षा सुविधा ज्यादा बहुमूल्य मालूम होने लगे स्वतंत्रता की बजाय स्वयं के भीतर जाने की बजाय बाहर की थोड़ी सी सुविधाएं ज्यादा मूल्यवान मालूम होने लगी जब बुद्ध ने देखा होगा कि अब तराजू का ढंग बदल रहा है जो पड़ला अब तक भारी था कम भारी हुआ जाता है जो अब तक कम भारी था भारी हुआ जाता है इसका चित्त डोल रहा इसका चित्त संसार की तरफ बहा जा रहा है जब यह बात बिल्कुल पक्की हो गई होगी बुद्ध को कि अब अगर एक क्षण और देर की गई तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी तब उन्होंने उस युवक को अपने पास बुलाया उससे कहा स्मृति को संभाल इन वचनों को ख्याल में रखना निंदा नहीं की डांटा डपटा नहीं अपराधी नहीं ठहराया तो पाप करने जा रहा है महापाप करने जा रहा है तुझे तो नरक की अग्नि में सड़ाया जाएगा इस तरह के भय नहीं दिए दंड की घबराहट पैदा नहीं की कहा क्या बड़े मीठे शब्द कहे स्मृति को संभाल स्मृति बुद्ध का अपना विशिष्ट शब्द है स्मृति का ठीक वही अर्थ होता है जो मध्य युग में संतों ने सुरति का सुरति स्मृति का ही बिगड़ा हुआ रूप है कबीर कहते हैं सुरथी नानक कहते सुरथी सुरति को संभालो क्या है सुरति क्या है स्मृति तो स्मृति का अर्थ समझते हो वैसा मत समझ लेना वो बुद्ध का अर्थ नहीं तुम्हारा तो अर्थ होता है स्मृति से मेमोरी याददास्त अतीत की याददास्त हम कहते हैं फला आदमी की स्मृति बड़ी अच्छी क्योंकि वह सैकड़ों लोगों के नाम याद रख लेता है जो किताब एक दफे पढ़ता है भूलता ही नहीं जो फोन नंबर एक दफे याद कर लिया वो याद सदा के लिए हो गया 30-40 साल के बाद भी पूछोगे तो वो फोन नंबर बता देगा जिसकी याददाश्त अच्छी होती उसको हम कहते हैं स्मृतिवान बुद्ध का वैसा अर्थ नहीं बुद्ध के स्मृति का अर्थ मेमोरी नहीं है माइंड फुलनेस स्मृति का अर्थ है जागा हुआ इस मरण को उपलब्ध अतीत की स्मृति नहीं वर्तमान की स्मृति अभी मैं क्या कर रहा हूं अभी मुझसे क्या हो रहा है यह होशपूर्वक करने का नाम स्मृति है बुद्ध के वचनों में जो मैं करने जा रहा हूं वो करने योग्य है करने योग्य नहीं है पहले भी मैंने इस तरह के कृत्य किए हैं उनका क्या परिणाम हुआ है उनसे मैं कहां पहुंचा क्या मैंने पाया पहले भी मैंने ऐसे कृत्य किए और पछताया हूं अब फिर वही कृत्य कर रहा हूं फिर पछताऊंगा पहले मैंने कृत्य किए हैं और कस्में खाएंगे अब कभी ना करूंगा और फिर करने चला इस सारी बोध दशा का नाम स्मृति अपने को झंझोड़कर जगाकर तंद्रा से चौंकाकर, स्थिति को पूरा का पूरा अवलोकन करना और फिर उस अवलोकन के ही आधार पर में उतरना साधारणतः हम अवलोकन नहीं करते हम तो उतर जाते अंधे की तरह हमें कोई भी फुसला लेता है हमें कोई भी आकर्षित कर लेता है हमारे भीतर कोई केंद्रीय नहीं है हम बिल्कुल ऐसे सूखे पत्ते हैं कि हवा जहां ले जाए चले जाते यह लकड़ी का एक टुकड़ा है जो सागर में तैर रहा न कोई दिशा न कोई गंतव्य तरंगें जहां ले जाएं, एक स्त्री मिल गई रास्ते पर और उसने कहा मैं तुम्हें प्रेम करती हूं और तुम मंदिर जा रहे थे और तुम भूल गए मंदिर और यह अजनबी स्त्री कभी पहले मिले भी ना थे ना इसे जानते हो और एक क्षण में लोक पकड़ा वासना पकड़ी तुम एक अंधेरे में खो तुम्हारी गए तुम्हारी स्मृति धुंधली हो गई बुद्ध ने कहा स्मृति को संभाल होश को जगा पागल पापी नहीं कहा बुद्ध ने कहा पागल फर्क समझना साधारणतः तुम्हारे धर्मगुरु कहेंगे पापी पापी में निंदा हो गई अपमान हो गया निंदा और अपमान से कहीं कोई रूपांतरित होता है बुद्ध ने कहा पागल पागल सार्थक शब्द पागल का अर्थ है यही तो तू पहले भी किया बहुत बार किया फिर करने लगा पापी का क्या अर्थ है मूर्छित आदमी को क्या पापी कहना बुद्ध गाली नहीं देते बुद्ध चिकित्सक है उपचार करते उपाय करते अब बीमार आदमी को पापी कहने से क्या फायदा है? बीमार आदमी को उसकी बीमारी के बाहर लाना है उसको हाथ का सहारा चाहिए सायद पापी कहने से तो तुम्हारे उसके बीच दूरी बढ़ जाएगी फिर तुम्हारा हाथ भी दूर हो जाएगा और शायद पापी कहने से उसके अहंकार को तुम ऐसी चोट पहुंचा दोगे कि वो उसके प्रतिकार लेने के लिए वही कर लेगा जिसको तुम चाहते थे कि ना करे सोच समझ के एक एक शब्द का उपयोग करना चाहिए बुद्ध तो एक एक शब्द होशपूर्वक बोलते हैं कहा पागल ऐसे ही तू पूर्व में भी गिरा है ये कोई नई तो बात नहीं नई होती तो छम में भी थी तू पहले भी तो ऐसे गिरा है और बार बार पछताया है अब फिर वही करेगा भूल भी करनी हो तो कुछ नई करनी चाहिए तो कुछ लाभ होता है उसी उसी भूल को दोहराना तो जड़ता है ख्याल रखना बुद्ध कभी नहीं कहते कि भूल मत करो बुद्ध सदा कहते हैं कि भूल के बिना कोई सीखेगा कैसे भूल तो होगी लेकिन एक ही भूल को दोबारा मत करो दोबारा की तो फिर सीखने का उपाय ना रहा एक बार करो और सीख लो उससे जो सीखना हो निचोड़ ले लो उस निचोड़ के आधार पर जीवन को निर्मित करो फिर दोबारा करने का तो मतलब है कि से नहीं ली और हम तो एक एक भूल हजारों बार करते तुमने क्रोध कल भी किया था परसों भी किया था उसके पहले भी किया था जीवन भर से क्रोध कर रहे हो और हर बार क्रोध करके सोचा अब नहीं करेंगे बहुत हो गया आखिर बहुत एक सीमा होती है हर बात की अब पक्का निर्णय है अब क्रोध नहीं करेंगे और फिर किसी ने धक्का दे दिया फिर किसी ने गांव छू दिया और फिर एक क्षण में तुम आग बबूला हो गए भूल गए सब पछतावे भूल गए सब वचन जो तुमने अपने को दिए भूल गए कस्में जो तुमने ली थी एक क्षण में फिर आग भप की फिर वही हो गया ऐसे अगर तुम बार बार वही वही करते रहे तो एक वर्तुल में घूमते रहोगे तुम्हारा जीवन रूपांतरित कैसे होगा क्रांति कैसे घटेगी तो बुद्ध ने कहा पागल ऐसे तो तू पूर्व में भी गिरा और बार बार पछताया फिर वही अब फिर वही भूलों से सीख इस स्मृति को संभाल सुनते हो इन प्यारे वचनों को इनमें कहीं निंदा नहीं इनमें सहारे के लिए बढ़ाया गया हाथ है इसमें जागरण के लिए पुकार है कहीं कोई अपमान नहीं कहीं कोई नरक का भय नहीं और कहीं कोई स्वर्ग का प्रलोभन नहीं मुसलमान फकीर स्त्री हुई राबिया एक बार लोगों ने देखा कि वो रास्ते पे भागी जा रही एक हाथ में उसने मसाले ले रखी जलती हुई और दूसरे हाथ में एक पानी से भरा हुआ घड़ा ले रखा है लोग पूछने लगे राबिया क्या पागल हो गई बाजार में ये मसाल और पानी का भरा घड़ा लेके कहां जा रही हो उसने कहा मैं उस धर्म को आग लगाने जा रही हूं जो स्वर्ग का आश्वासन देता है मैं स्वर्ग को आग लगा देना चाहती हूं और नर्क को पानी में डुबा देना चाहती हूं क्योंकि धर्म लोभ दे स्वर्ग का और भय दे नर्क का तो धर्म ही ना रहा यह तो राजनीति हो गई यह तो बड़ी क्षुद्र राजनीति हो गई लेकिन यही तुम्हारे तथाकथित धर्म कर रहे हैं बुद्ध ने यह नहीं किया बुद्ध ने सिर्फ इतना ही कहा समझ जाओ संभलने में सुख है निश्चित गिरने में दुख है निश्चित लेकिन परिणाम की तरह नहीं संभलने में सुख है संभलने का स्वभाव सुख है और गिरने में दुख है गिरने में चोट लगती गिरने का स्वभाव दुख है ऐसा नहीं कि गिरोगे तो फिर कभी तुम्हें दुख मिलेगा भविष्य में किसी जन्म में और अभी हो संभालोगे तो किसी भविष्य में स्वर्ग जाओगे यह तो हद हो गई पागलपंखी लेकिन इसी तरह की बातें कही गई अभी आग में हाथ डालोगे अगले जन्म में जलोगे ये क्या बात हुई अभी हाथ डालोगे इसी हाथ के डालने में जलना हो जाएगा अभी फूल छूओगे अभी हाथ में सुगंध आ जाएगी ऐसा ही है जीवन जीवन नगद है उधार नहीं और सब तुम्हारे नरको स्वर को उधार है। कल्पित मालूम होते वास्तविक नहीं मालूम होते वस्तुता तो यही सत्य है तुम जैसा करते हो अभी तत्ण उस करने में ही उसका फल छिपा है तुमने किसी की तरफ करुणा से देखा और सुख बरसा और तुमने किसी की तरफ क्रोध से देखा और दुख बरसा परिणाम की तरह नहीं क्रोध में ही दुख छिपा है और प्रेम में ही सुख छिपा है प्रेम और स्वर्ग एक ही बात के दो नाम क्रोध और नर्क एक ही बात के दो नाम बुद्ध ने कहा तू संभल और यह गाथाएं कहीं जो मनुष्य संदेह से मथित है अब यह युवक बड़े संदेह में पड़ा था ऐसा करूं वैसा करूं सन्यासी बना रहूं कि ग्रस्त हो जाऊं क्या करूं क्या ना करूं ऐसा डोल रहा था घड़ी के पेंडुलम की तरह जो घड़ी के पेंडुलम की तरह डोलता रहेगा यह करूं वह करूं जो ऐसा अनिश्चित मना रहेगा उसका जीवन कभी भी थिर न हो पाएगा और स्थिरता में असली राज है कृष्ण ने कहा स्थिति प्रज्ञ जिसकी भीतर की प्रज्ञा स्थिर हो गई वही महासुख को उपलब्ध होता है बुद्ध ने कहा जो मनुष्य संदेह से मथित तीव्र राग से युक्त राग शब्द बड़ा प्यारा इसका अर्थ होता है रंग कहते हैं ना राग रंग राग का अर्थ होता है रंग जिसकी आंखों पर रंग चढ़ा है वो जिंदगी को वैसा नहीं देख पाता जैसी जिंदगी है जब तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाते या किसी के पुरुष के प्रेम में पड़ जाते तो तुम वही नहीं देख पाते जो असलियत है तुम वह देखने लगते हो जो तुम कल्पना करते हो कि होना चाहिए रंग पड़ गया आंख पर और जब रंग पड़ जाता तो कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है जहां सूखे वृक्ष है वहां हरियाली दिखाई पड़ने लगती जहां हड्डी मांस मज्जा के सिवाय कुछ भी नहीं वहां बड़े सौंदर्य के दर्शन होने लगते जहां सब तरह की गंदगी भरी है वहां तुम कल्पित करने लगते हो सुगंध तथ्य दिखाई नहीं पड़ते फिर फिर तुम्हारे सपने तथ्यों पर हावी हो जाते तो बुद्ध ने कहा जो तीव्र राग से युक्त शुभ ही शुभ देखने वाला है और जब राग से भरे होते हो तो सब ठीक ही ठीक दिखाई पड़ता है गलत तो दिखाई ही नहीं पड़ता और इस संसार में गलत बहुत है ठीक तो ना के बराबर है शायद है ही नहीं गलत ही गलत है लेकिन जब तुम राग से भरे होते तो सब ठीक दिखाई पड़ता है जिस चीज के राग से भर जाते हो उसमें ही ठीक दिखाई पड़ने लगता है और ठीक यहां कुछ भी नहीं यहां ठीक हो कैसे सकता है यहां मृत्यु प्रतिपल खड़ी है तुम्हें घेरे हुए यहां ठीक कुछ हो कैसे सकता है यहां सब क्षण है पानी के बबूले जैसा है ठीक कुछ हो कैसे सकता है यहां सब आया और गया रुकता कुछ भी नहीं यहां सुख संभव नहीं यहां दुख ही संभव है ठीक यहां कुछ भी नहीं यह वचन तुम्हें हैरानी से भरेगा बुद्ध कहते हैं जो शुभ ही देखने वाला है उसकी तृष्णा और बढ़ती है। इसलिए बुद्ध की परंपरा में सन्यासी के लिए अशुभ भावना का निर्देश है बुद्ध कहते हैं पहले तो यह देखना कि अशुभ क्या है क्या क्या अशुभ है इसको ठीक से देख लेना बुद्ध अपने भिक्षुओं को भेजते थे मरघट कि जाके बैठ जाओ मरघट पर जलती हुई लाशों को देखो यही तुम हो बुद्ध को स्वयं भी जो संन्यास का भाव उठा था वह अशुभ को देख उठा था देखा था रथ पर बैठे हुए एक बीमार आदमी को खांसते खकारते रुगणदेह विचार उठा था क्या यही दशा मेरी हो जाएगी पूछा था अपने सारथी से इस आदमी को क्या हो गया सारथी ने कहा यह बीमार है छह रोग से बीमार है बुद्ध ने पूछा क्या कभी मैं भी ऐसी दशा को पहुंच सकता हूं सारथी ने कहा सभी के लिए संभव है क्योंकि शरीर रोगों का घर फिर बुद्ध ने देखा एक बूढ़े को लकड़ी टेक के चलते हुए कमर झुकी हुई बुद्ध ने पूछा और इसे क्या हो गया और सारथी ने कहा यह आदमी बूढ़ा हो गया यह जवानी के बाद की दशा और मौत के पहले की दशा है बुद्ध ने कहा क्या मैं भी एक दिन ऐसा ही हो जाऊंगा सारथी ने कहा मैं कैसे कहूं कहना नहीं चाहिए लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकता हूं यह सभी का अंतिम जीवन का फल ये सभी को होता है सभी बूढ़े होंगे और तब बुद्ध ने एक लाश देखी एक आदमी की लाश देखी लोग उसे मरकट ले जा रहे थे कहते होंगे राम राम सत्य बुद्ध ने कहा क्या कभी ये भी मेरे साथ होगा और तब बुद्ध ने एक संन्यासी को देखा और पूछा सारथी से ये आदमी ने गहरिक वस्त्र क्यों पहन रखे इसे क्या हुआ है तो सारथी ने कहा जैसा आपने देखा बीमार को बूढ़े को मृत्यु को ऐसे ही इसने भी देखा है और ये जीवन की व्यर्थता से जाग गया अब ये उसकी खोज कर रहा है जो शाश्वत है उसी रात बुद्ध घर छोड़ के भाग गए थे अशुभ भावना पर उनका बड़ा जोर है वे कहते हैं जहां जहां अशुभ है उसे गौर से देखना भर आंख देखना खूब निरीक्षण करना जीवन में इतना अशुभ है इतने कांटे हैं इतनी पीड़ाएं हैं इतना दुख है इस सब को ठीक से जो देख लेता है उस देखने में ही मुक्ति है फिर मरने के बाद लोगों को नहीं कहना पड़ता राम राम सत्य फिर ऐसा व्यक्ति स्वयं ही जान लेता कि राम सत्य और यहां से सब माया है जो व्यक्ति सुबह सुबह देखता तीव्र राग से भरा है संदेह से मथित है उसकी तृष्णा बढ़ती और वह अपने लिए और भी दृढ़ बंधन बनाता है जो मनुष्य संदेह के शांत हो जाने में रथ है जो अपने भीतर ये पेंडुलम की तरह घूमते हुए मन को स्थिर करने में लगा है सन्यास स्थिरता का नाम है सन्यास का अर्थ है शांत होना बहुत तरह के द्वंद्व में न होना क्या करूं क्या ना करूं इसकी बहुत चिंता में न होना जो हूं ठीक हूं जैसा हूं ठीक हूं इसी क्षण सब तरह से संतुष्ट होना फिर संदेह नहीं उठते फिर आकांक्षाएं वासनाएं नहीं डोलाती फिर अंधर नहीं उठते वासना के और तुम्हारे भीतर कंपन नहीं होते धीरे धीरे तुम्हारी ज्योति थिर होकर जलने लगती जो सदा सचेत रहकर अशुभ की भावना करता है वह मार के बंधन को छिन्न करेगा और तृष्णा का विनाश करेगा बुद्ध ने शैतान के लिए मार शब्द का उपयोग किया है यह मार शब्द बड़ा प्यारा है अगर इसको ठीक उल्टा करो तो राम बन जाता है राम को पाना है सत्य को पाना है और यह संसार मार है यह राम से बिल्कुल उल्टा है यह सत्य से बिल्कुल उल्टा है इसमें जागना है इस संसार में जो जागता है वो राम की तरफ सरकने लगता है इस संसार में जो सोया सोया चलता है वो मार के पंजे में पड़ता जाता है वो सैतान के हाथों में पड़ता जाता है